शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में स्वामी अज्ञात महापुरुष जी का दैनिक जीवन सभी के लिए आदर्श था वे रात को तीन बजे के बाद ही उठ जाते थे मंदिर खुलने के साथ ही वे मंदिर बैठ कर बहुत देर तक ध्यान करते थे उसके अनंतर सबके साथ ईश्वर प्रसंग में वार्तालाप तथा भक्तों को धर्म जीवन गठन के लिए उपदेश देना उनका नित्य कर्म था उपनिषद में ऋषि उपनिषद में ऋषि कहते हैं तमय वैकम जानथ जानत आत्मनमतवाचो विमुंच अमृत से वेतु मुंडक उपनिषद अर्थात एकमात्र सात्मा को ही जान लो अन्य वाक्य छोड़ दो आनंदमय मोक्ष का यही सेतु है श्री महाप्रभु ने भी कहा था ग्राम्य कथा ना कहिए ग्राम्य वार्ता ना सुनिए इत्यादि महापुरुष का तत्कालीन मठ जीवन सारे वाक्यों का जीवित भाष्य था वे स्वभाव से ही गंभीर प्रकृति के थे निरर्थक बातें नहीं करते थे और न सुन, सुनना ही चाहते थे मठ जीवन में जब ध्यान त्याग त... तपस्या और जीव सेवा रूप कर्मों के साथ साथ स्वाध्याय के ऊपर भी वे बहुत जोर देते थे शास्त्र पाठ शास्त्रालोचना आदि भी मठ निवासियों के नित्य कर्मों का अंग था शास्त्रों के पढ़ाने के लिए एक विद्वान पंडित नियुक्त थे उनसे सभी की को गीता उपनिषद आदि का अध्ययन करना पड़ता था और परीक्षा भी देनी होती थी रात को भोजन के उपरान्त उस समय तक कथा कथामृत या श्री ठाकुर स्वामी जी संबंधी अन्य ग्रंथों का पाठ होता था उसमें बुद्ध और तरुण सभी साधु सम्मिलित होते थे महापुरुष महाराज आदि भी पाठ सुनने के लिए बैठते और कभी कभी आलोचना आदि में योगदान देते थे उस समय तक मठ में बिजली बत्ती नहीं लगी थी केवल आठ लाल टेने पूरे मठ के लिए सया... सयाजी जाती थी प्रत्येक कमरे में बत्ती देने का प्रबंध नहीं था केवल एक लालटेन सबकी व्यवहार के लिए रहती थी रात को हम लोग घड़ी के पास वाली बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ते थे कभी महापुरुष आकर पूछते क्या हो रहा है क्या पढ़ते हो हम लोग संकोच के साथ उत्तर देते वे कहते बहुत अच्छा अच्छी तरह पढ़ो स्वामी जी के मठ में मूर्ख साधु का स्थान नहीं है संध्या समय आठों लालटेनों को सजाना और शंख बजाकर कर तथा धूप झूना आदि कार्य श्री श्री महापुरुष महाराज ने स्वयं अपने हाथ से मुझे सिखाए थे इसका आनंद मैं अपने मन में इसके लिए गर्व का अनुभव करता हूँ और उस काम को बहुत ही पवित्र समझता हूँ वे कहते थे श्री मंदिर में तथा कमरे कमरे में बत्ती और धूप झूना देते समय हरि ओम या भगवान का नाम उच्चारित करते रहना इससे सर्वत्र पवित्र वातावरण उत्पन्न होता है और मन भगवान के प्रति आकृष्ट होता है मंत्रोच्चारण का शब्द जितने दूर तक जाता है सब स्थान पवित्र हो जाता है इसी रीति से मैं सब काम करता था और संध्या बत्ती देना मेरे लिए महान कल्याणकारी कार्य हो गया था महापुरुष जी बहुत ही व्यवहार कुशल थे हर एक काम को सुंदर रूप से करते और दूसरों को भी उसी तरह करने की शिक्षा देते थे उनके हर काम में ही स्वच्छता एक प्रधान अंग थी वे कहते थे ठाकुर स्वच्छता बहुत पसंद करते थे अव्यस्तता भाव से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे छोटे बड़े सभी कामों में नियम और समय के प्रति उनकी बहुत दृष्टि थी ठाकुर कहते थे हर वस्तु को ठीक स्थान में इस ढंग से रखना चाहिए कि अंधेरे में भी हाथ लपते ही मिल जाए हम लोगों में बूढ़े गोपाल भैया बहुत ही सुव्यवस्थित व्यक्ति थे इस कारण ठाकुर उनका काम बहुत पसंद करते थे महापुरुष को विश्वास था कि ठाकुर मठ में सर्वत्र चल फिर रहे हैं अतः मठ में मठ के किसी स्थान में जरा सा भी मेला या अस्वच्छता वे पसंद नहीं करते थे उन दिनों में मठ भवन में झाड़ू लगाता था किंतु वही मेरा एकमात्र काम नहीं था सवेरे रसोई घर के भंडार में तरकारी काटने की व्यवस्था करना सामान निकाल देना आदि कामों के बाद पूरे मठ भवन में झाड़ू लगाना बड़ा आंगन नीचे की मंजिल के सभी कमरे बरामदे गंगा के किनारे वाले चबूतरे यहाँ तक कि संदास जाने का रास्ता तक सब जगह झाड़ू लगाकर तब मैं बाली ग्राम बाजार जाता था पंद्रह बीस सिर तरकारी आदि खरीदकर और उसे सिर पर ढोकर मैं रोज लाता था उसके बाद भोजन के लिए आसन लगाना कभी परोसना भी ये सब दोपहर के पहले के काम थे एक दिन झाड़ू लगाते हुए मैंने देखा कि दिन बहुत चढ़ गया है धूप भी तेज हो गई है इस कारण गंगा के किनारे वाले चबूतरे पर झाड़ू न लगाकर मैं शीघ्रता से बाजार चला गया ठीक उसी दिन महापुरुष जी तीसरे पहर नीचे उतरे घूमते हुए गंगा किनारे आकर देखा कि चबूतरे पर चिड़ियों ने कुछ खाया है इससे वह स्थान गंदा हो गया है उन्होंने उसी समय मुझे बुलाया मेरे आते ही उन्होंने असंतोष प्रकट करते हुए पूछा आज चबूतरे पर झाड़ू नहीं लिया था मैंने उत्तर दिया आज झाड़ू लगाते हुए धूप तेज हो गई थी इस कारण चबूतरा न झाड़कर मैं बाजार चला गया था सुनकर गंभीर स्वर से उन्होंने कहा ऐसा आगे कभी ना हो ठाकुर रोज गंगा किनारे ठहरने आते हैं गंदे स्थान में घूमने से उन्हें कष्ट होता है यह ठाकुर का मठ है वे हर स्थान में घूमते फिरते हैं श्री ठाकुर को घूमने में कष्ट होता है इस बात को सुनकर मेरा अंतर पश्चाताप से भर गया आंखों में आंसू आ गए मैंने तुरंत हाथ जोड़कर रोते हुए कहा महाराज ऐसा फिर कभी नहीं होगा मेरे हृदय से रुलाई आ रही थी उसे मैं दबा नहीं सका चिल्लाकर कर पड़ा तब महापुरुष जी ने प्यार से मेरी आंसू पोसते हुए कहा सुबह जिस दिन समय न मिले उस दिन तीसरे पर झाड़ू लगा देना क्योंकि ठाकुर उसी समय घूमने निकलते हैं इस घटना से मुझे एक महान शिक्षा मिली ठाकुर को चलने में कष्ट होगा यह बात उस प्रकार के कामों में प्रेरणा देती थी उन्होंने उस दिन मानो मुझे दिव्य चक्षु दिए थे ठाकुर मठ में सर्वत्र घूमते फिरते हैं इस दृष्टि से मेरे मठ जीवन के आनंदमय बना दिया था प्राय मैं सोचता था कि वे ही तो ठाकुर घूम रहे हैं और महापुरुष के दिव्य स्पर्श से मेरा अंतर राम रामकृष्णमय हो गया था जो मेरे जीवन पथ का परम संबंध है कभी भरतिहर ने कहा है, है मनति वचसिकाये प्रेम पियुषपूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणी प्रीणयत पर गुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम निर्दत संत संत अर्थात जिनका मन वाणी और शरीर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है वैसे सज्जन परोपकार के द्वारा तीनों भुवन के जीवों को आनंदित करते हैं और दूसरों के परमाणु के समान साधारण गुण को भी पर्वत के समान विशाल समझकर अपने हृदय को विकास करते रहते हैं महापुरुष का हृदय प्रेम से पूर्ण था और मनुष्य के अंतर में स्थित बिंदु के समान सद्गुण को सिंधु के सदृश विशाल कर लेने की शक्ति उनमें थी सर्वोपरि वे थे परोपकार वृद्धारी हिमालय में तपस्या करते समय एक भक्त के पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखा था संसार की कल्याण कामना के अतिरिक्त हम लोगों में और कोई कामना नहीं है मठ के सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए वे थे माता के समान माता के सामने जिस प्रकार सभी स... संतान अच्छे हैं उसी प्रकार महापुरुष जी भी साधु ब्रह्मचारियों में कोई दोष नहीं देखते थे एक दिन एक वृद्ध सन्यासी ने एक ब्रह्मचारी के अनेक दोष दिखाकर महापुरुष जी के सामने अभियोग करते हुए कहा उसे मठ से निकाल दीजिए वह मठ में रहने के योग्य नहीं है सुनकर महापुरुष जी ने उस ब्रह्मचारी का पक्ष लेकर कहा क्यों वह तो अच्छा लड़का है वैसा थोड़ा बहुत दोष क्रमशः सुधर जाएगा अच्छा मैं उसे बुला कर कह दूंगा उसके बाद ही बहुत गंभीर होकर उन्होंने कहा देखो अनेक जन्मों के पुण्य के फल फलस्वरूप इस मठ में स्थान मिलता है मन में उत्तम भाव न रहने से ठाकुर आकर्षित कैसे करेंगे वही तो अंतर में शुभ प्रेरणा देकर अपने आश्रम में खींच लाते हैं बाबा सभी काले नाग के बच्चे हैं संयासियों और ब्रह्मचारियों में कोई भी साधारण मनुष्य नहीं हैं अनेक पुण्यों के फलस्वरूप भी ठाकुर के आश्रम में आते हैं वैसे थोड़े बहुत दोष किसमें नहीं हैं ठाकुर की कृपा से सब सुधर जाएंगे बाद में और भी गंभीर भाव से उन्होंने कहा हो सके तो ठाकुर से उसके लिए प्रार्थना करना पाँच रुपये देकर एक छोटा हारमोनियम खरीदा गया अवकाश के समय केले के बाग में जाकर भाव महाराज संगीत का अभ्यास करते थे मैंने भी राज राजेश्वर देखा दाव करुणा भिखारी आमी करुणा नहने चाव आदि गान भाव महाराज के पास हारमोनियम बजाकर गाना सीखा था एक दिन संध्या आरती के अनंतर मैं जब ध्यान करके अभ्यागतों के कमरे में आया वही अंधकार में धीरे धीरे हारमोनियम बजाते हुए उस गाने को अकेला गा रहा था महापुरुष गंगा के किनारे बैठे हैं इसका मुझे पता नहीं था इतने में पूरब की ओर से ये जंगले से उन्होंने पूछा कौन गाना गा रहा है उनका स्वर सुनते ही मैंने हारमोनियम बंद करके डरते हुए कहा मैं गाता हूँ महाराज उन्होंने कहा अच्छा तुम गा रहे हो हारमोनियम बजाकर गाना गा सकते हो मैंने कहा इसी एक गाने को बजाकर गाना सीखा है उन्होंने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छा सीखो और और भी सीखो ठाकुर बहुत भजन प्रिय थे गाना गाते समय सोच लेना कि मैं ठाकुर को सुना रहा हूँ फिर उन्होंने मुझे गाने के लिए कहा राज राजेश्वर देखा राव इस गाने को सुनकर उन्होंने कहा यह स्वामी जी का प्रिय संगीत था ब्राह्मण समाज का संगीत हम लोग भी खूब गाते थे इत्यादि कहकर उन्होंने मुझे बहुत उत्साह दिया महापुरुष जी का वह आशीर्वाद मेरे जीवन में भजन संगीत सीखने की प्रेरणा दे रहा है और आज भजन संगीत उच्चांग की साधना में परिणत हो गया है कृषि ठाकुर भजन सुनना बहुत पसंद करते थे इसलिए महापुरुष भी जब तब भजन संगीत गाते थे उनका कंठ बहुत ही सुरीला था सुना है काशी के अद्वित आश्रम का कार्यभार देते समय उन्होंने चंद्र महाराज से यह भी कहा था चंद्र रोज आरती के अनंतर ठाकुर को एक भजन संगीत सुनाना ठाकुर भजन सुनना पसंद करते थे चंद्र महाराज उस आदेश का स्मरण कर जब तक जीवित रहे प्रतिदिन रात को एक भजन ठाकुर को सुनाया करते थे मठ में एक पंडित नियुक्त किए गए थे हमारे समय के ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारी अखंड चैतन्य अनंग महाराज स्वामी ओंकारानंद जी सब से अधिक पढ़े लिखे थे ये शास्त्र ग्रंथों का गंभीरता के साथ अध्ययन करते थे और धारणा करने की शक्ति भी उनमें थी महापुरुष जी भी उन्हें खूब उत्साह देते थे अखंड चैतन्य की प्रतिभा और कर्म शक्ति पर महापुरुष जी की बहुत श्रद्धा थी वे मठ के अनेक कामकाज उनसे राय लेकर करते थे और उन पर बड़े बड़े दायित्व पूर्ण कार्यों का भार देकर निश्चिंत रहते थे महापुरुष जी गुणग्राही थे इसलिए ब्रह्मचारी अखंड चैतन्य को वे अधिक स्नेह करते थे इससे हम लोगों में से किसी किसी के मन में कुछ ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न हुआ था ब्रह्मचारी रहते समय उन्होंने इतनी अधिक विद्वत्ता और भाषा शक्ति अर्जित कर ली थी कि खाल साल किया के एक प्रतिष्ठान में वे गीता व्याख्यान के लिए निमंत्रित हुए मुझे जहां तक स्मरण है कि उन्होंने गीता के प्रत्येक अध्याय के अवलंबन से एक एक भाषण देकर क्रम सौ अट्ठारह भाषणों से गीता व्याख्यान समाप्त की महापुरुष जी के उत्साह से ही ब्रह्मचारी अखंड चैतन ने उस अल्पवयश में ऐसा कठिन कार्य दक्षता के साथ एक बहुत वृद्ध के समान सुसंपन्न किया था महापुरुष जी उन्हें उत्साहित करने के लिए उनका भाषण सुनने हम लोगों को भी भेज देते थे स्वामी ओंकारानंद जी के जीवन के सर्वतोमुखी पूर्णांग विकास की ओर देखने से हमें श्री श्री महापुरुष जी की गुणग्राहिता और दूरदर्शिता का सम्यक परिचय मिलता है क्रमशः उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी आई श्री श्री राजा महाराज दक्षिण भारत के विभिन्न केंद्रों के परिदर्शनार्थ जाने को तैयार हुए उस भ्रमण में उन्होंने महापुरुष को भी साथ ले लिया श्री रामकृष्ण संघ के क्रम वर्धमान प्रचारकारी के लिए श्री श्री ठाकुर के मानसपुत्र राजा महाराज का वह भ्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके शुभागमन से दक्षिण भारत के सभी केंद्रों में को विशेष उत्साह और प्रेरणा मिली तथा अनुरागी अनेक भक्त उनसे मंत्र दीक्षा और धर्मोपदेश पाकर धन्य हुए इधर महापुरुष जी के बेलूर मठ के जाने पर मठ निवासियों के अंतर में एक शून्य भाव व्याप्त हो गया फलस्वरूप सभी लोग अवसन्न हो गए सब कुछ जो का क्यों है ठाकुर स्वामी जी आदि भी है तथापि समूचा मठ निरानंदमय हो गया है श्री श्री ठाकुर को देखा दिखा देने योग्य कोई मनुष्य नहीं रह गया किंतु उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण त तोत्तरे अधोच प्रसिप्तम ब्रह्म वेदम विश्ववेदम वरिष्ठम अर्थात यह जो सामने प्रतीत हो रहा है वह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही है पीछे ब्रह्म दाहिने ब्रह्म नीचे और ऊपर भी ब्रह्मव्याप्त है यह महान ब्रह्म विश्वरूप में विराजमान है ब्रह्मदर्शी गुरु ही इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्मदर्शन करा सकते हैं ब्रह्म तो सर्वत्र है ही किंतु वह ज्ञान और वह दृष्टि गुरु की सहायता बिना शिष्य नहीं पा सकता महापुरुष जी ही हमारे वैसे गुरु थे श्री श्री ठाकुर सर्वत्र विराजमान हैं उन्हें वे उंगली से दिखा देते थे ब्रह्म दृष्टि न मिलने तक यह परिदृष्टिमान संसार विचित्र तथा अनेक वस्तुओं का संवाद महत्वप्रतीत होता है संसार को ब्रह्म रूप से ज्ञात करना गुरु का ही ज्ञात कराना गुरु का ही काम है दक्षिण भारत में जाने के लिए महापुरुष पहले भुवनेश्वर में श्री राजा महाराज से जा मिले और भी अनेक लोग राजा महाराज के साथ जा रहे थे भुवनेश्वर मठ से आठ चार इक्कीस तारीख को मुझे महापुरुष ने जो पत्र लिखा था उसमें मठवासियों के ऊपर उनका कितना गंभीर प्रेम था उसका परिचय मिलता है तुम्हारा पत्र पाकर समझ और ज्ञात हुआ हम लोग कहीं भी रहें तुम्हारे ऊपर तुम्हारी दृष्टि रहती है हमारी दृष्टि रहती है क्योंकि तुम लोगों में अपने शरीर मन प्राण सभी कुछ प्रभु के चरण कमलों में सौंपे हैं मूल में जल सींचने से वृक्ष की शाखा प्रशाखाएँ निश्चय ही पुष्ट होती है। श्री श्री की कृपा मिलना और श्री ठाकुर की करुणा प्राप्त करना एक ही बात है अनेक जन्मों के पुण्य के फल फलस्वरूप उनकी कृपा मिलती है तुम्हें वह प्राप्त हो गई है और प्रभु के संघ से में रहने में तुम समर्थ हुए हो यह अनेकानेक भाग्य से होता है जान लेना मठ में प्रभु की सेवा में तुम लगे हो आनंद से रहना और सब भाइयों को अपने परम आत्मीय रूप से जानना और एक प्राण रूप से मानना साधन भजन अध्ययन और मठ के सारे काम काज हृदय से करते रहना तुम्हारा अपना काम कुछ भी नहीं है सभी प्रभु के काम है प्रभु का मठ प्रभु का काम है हम लोग केवल उनके दास हैं ऐसा पक्का ज्ञान रखना चाहिए मन प्राण जितना ही उनमें लीन कर सकोगे उतना ही अपने को दास समझोगे और अधिक क्या लिखूँ मेरा हार्दिक आशीर्वाद और प्यार तुम था वहाँ के सब लोग जान ले यहां प्रभु की कृपा से महाराज आदि हम सब अच्छे हैं बहुत संभव है कि 18 अप्रैल को यहाँ से मतराज के लिए रवाना होंगे अब मठ में मनुष्य अल्प हैं साधन भजन और अध्ययन में अच्छी तरह मन लगाना प्रभु तुम लोगों को सदा ही देख रहे हैं इति शुभ शुभा शिवानंद पुनश्च देवेन्द्र माखन धर्मानंद ज्योतिर्मयानंद परेश आदि सभी से हमारी बात कहना उनकी चिट्ठी पाकर बहुत आनंद मिला था चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनके स्नेह प्यार से मेरा अंतर भर जाता था ऐसा प्रतीत होता मानो उनका सत्संग कर रहा हूँ उन्हें को पास में पा रहा हूँ वे श्री ठाकुर के एक महान पार्षद बेलोर मठ के महंत इतने बड़े पूजनी महापुरुष हैं जिस पर भी मेरे जैसे एक तुक्ष ब्रह्मचारी को इस प्रकार के उपदेश देकर स्नेह प्रेम और करुणा का वर्षण करते हुए अपने हाथ से चिट्ठी लिखते थे मानो यह एक अविश्वसनीय घटना है उनकी चिट्ठी मैं मठवासियों को पढ़ने देता था कभी तो हम लोग स्थान स्थान पर इकट्ठे होकर उस चिट्ठी को पढ़ते थे चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजा महाराज और महापुरुष हमारे ध्यान के पात्र बन जाते थे वे लोग अट्ठारह अप्रैल को भुवनेश्वर से रवाना होकर वाल्टियर में लगभग एक सप्ताह बिताकर पंद्रह पच्चीस तारीख को मद्रास पहुँचे भुवनेश्वर से उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उसी उसे पाकर कई दिनों तक आनंद मिलता रहा प्रायः रोज ही उनके इस चिट्ठी को मैं एक दो बार पढ़ता था उससे उसका अभाव बहुत कुछ घट जाता था इस ढंग से कुछ दिन बीच जाने पर मद्रास से खबर आई कि महापुरुष महाराज को इन्फ्लुएंजा ज्वर हो गया है उस खबर को पाकर मेरा मन आकुल हो गया मठ में रहते समय रोज ही मैं उन्हें देखता खोज खबर लेता और थोड़ी बहुत सेवा करने का भी मौका पाता था एकांत में रो रोकर मैं सुश्री ठाकुर से उनकी रोग मुक्ति की प्रार्थना जताता था इसके सिवाय मैं और क्या कर सकता था मठ उनका प्रिय स्थान था मठवासी लोग भी उनके प्रिय जन थे इस कारण मठ का विस्तृत समाचार देकर उनकी शारीरिक अवस्था जानने के लिए कुछ दिनों के बाद मैंने उन्हें एक पत्र लिखा उत्तर में मद्रास मठ से तेरह पाँच इक्कीस तारीख को उन्होंने लिखा तुम्हारा पत्र पाकर मठ का समाचार सविस्तार रूप से मैं जान पाया गया मेरा इन्फ्लुएंजा अच्छा हो गया है परंतु दुर्बलता अभी भी कुछ कुछ है वह भी प्रभु की कृपा से शीघ्र अच्छी हो जाएगी तुम लोग प्रभु की कृपा से शरीर और मन से अच्छे हो जानकर आनंद हुआ हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग उनके राज्य में बहुत अग्रसर होते रहो प्रेम भक्ति ज्ञान विवेक वैराग्य सेवा प्रायणता स्वाध्याय आदि में तुम लोग परिपूर्ण रहो सरत महाराज बीच बीच में आते हैं जानकर प्रसन्नता हुई श्री श्री के मंदिर का काम और श्री ठाकुर मंदिर की शिविर का काम आरंभ हो गया है जानकर हम लोग बहुत आनंदित हुए हैं यह समाचार हम बीच बीच में पाते हैं तुम और शक्ति चैतन्य प्रभु की पूजा के भंडार का काम कर रहे हो और फूल मालाओं से गुरुदेव की सेवा पूजा कर रहे हो कंवल पुष्प रोज प्रचुर आ रहे हैं जानकर हम लोग इतने आनंदित हुए हैं कि उसे पत्र में लिखकर जताना संभव नहीं प्रभु अपनी सेवा स्वयं जुटा देते हैं हम लोग केवल देख कृतार्थ होते हैं और उनकी महिमा समझ धन्य होते हैं ज्योतिर्मयानंद के पत्र से उस दिन अनेक समाचार मिले हैं कालिका चैतन्य हरि महाराज की सेवा में जा रहा है सुनकर बहुत ही आनंद मिला बहुत सौभाग्य के फलस्वरूप प्रभु के भक्तों की सेवा का अधिकार मिलता है प्रभु उनका कल्याण करे वह स्थिर होकर उनकी सेवा करता है वहाँ बीच बीच में आंधी पानी हो रही है जानकर प्रसन्नता हुई जानकर प्रसन्नता हुई यहाँ वर्षा का नाम गंध तक नहीं है गर्मी है तो भी समुद्र की हवा अभी तक अच्छी मिल रही है सुनता हूँ कि यहाँ मई मास के अंत में समुद्री हवा रुक जाएगी और भारी गर्मी पड़ेगी संभवतः उस समय हम लोग बेंगलोर चले जाएंगे महाराज यहाँ दो तीन दिन के लिए आए थे यहाँ के रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम का छात्रावास दस मई मंगलवार को खुल गया अंग्रेजी दैनिक पत्र हिंदू का एक अंक शीघ्र मठ में भेज दूंगा उसमें सब विवरण छपा है तुम लोग पढ़ना तुम सब लोग हमारा हार्दिक आशीर्वाद और स्नेह प्यार जानना इसे तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद